पूर्णमद पूर्णमद पूरा पूर्णमुदज्य पूर्णशमादय पूर्णमेवशिष्य शा शा शा अध्याय द्वितीय श्लोक के ऊपर विचार चल रहा है प्रथम श्लोक में कहा था इधम शरीरम पौनते क्षत्रि विधि यते ये तद यो एक व्यतीतम इसमें दो अंश है प्रकृति अंश और चेतना शरीर में दो अंश है इदम शरीर जो शरीर है ये शरीर से बहुत सारे पदार्थ पाए आगे आगे क्षेत्र का वर्णन आगे करेंगे इसको क्षेत्र कहा जाता है और इसको जो जानकार है चेतन उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है क्षेत्रम जान आती थे क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं ये आता होता है प्रथम लोग कहा कहते हैं वो क्षेत्रज्ञ जो है जो शरीर से पृथक है जो क्षेत्र को जानता है जो क्षेत्रज्ञ वो क्षेत्रज्ञ मामेव विद्धि ऐसा होगा मैं ही हूं ऐसा समझोग उपाधि विशेष कारण क्षेत्र के रूप में दिख रहा हो वास्तव में मैं हूं सर्व क्षेत्रों से भारत का सभी क्षेत्रों में रहने वाला एक क्षेत्र क्या है सभी शरीरों में रहने वाला क्षेत्रज्ञ माम एवं विद्धि जो अती का अर्थ एवं होगा स का अर्थ सांख्य लोग केवल प्रकृति पुरुष को भेद तो कर देते हैं इतने मात्रा में रखते हैं इतना नहीं तो भिन्न है प्रकृति से भिन्न है मेरा स्वरूप भी है वो समुचय करने के लिए फिर से घृणा नहीं है सकार समुच्चय में है हमारे क्षेत्र के का जो यथार्थ ज्ञान होगा इस रूप से जानेगा परमार्थ को उसे समझेगा हमारे ये समझेगा कब पारमार्थिक सत्ता में जाकर के देखे तभी समझेगा व्यावहारिक सत्ता में बैठकर कर समझना कठिन है क्यों स्वप्न के पदार्थ को तभी हम समझते हैं जागृति में आने के बाद समझते हैं सही है कि झूठा है जो कुछ है उसी सत्ता में प्रातिभाषिक सत्ता में रहते हुए स्वप्न के पदार्थ सत्य प्रतीत हो रहे हैं तो सत्ता बदलनी पड़ेगी जागृत में आने के बाद वो पदार्थ मिथ्या तो इस प्रकार शरीर जो है मिथ्या है न होता हुआ भाषणा इसका ज्ञान इस प्रकार होना है है ना कि वो परमात्मा से शरीर निकला हो ऐसा भी नहीं है परमात्मा जाके मिलता हो ऐसा भी नहीं है वर्तमान में है ऐसा भी नहीं है प्रादिभाषिक सत्ता वाले जो पदार्थ होते हैं जैसे रज्जु में सर्प होता है वो तो सर्प न रज्जु से निकलता है पैदा होता है ना रजो में जाकर मिलता है ना उसका अस्तित्व ही थी है ठीक इस प्रकार का क्षेत्र का ज्ञान इस प्रकार होना अस्तित्व का ही अभाव है इसका ये ज्ञान क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान यह तज तो ज्ञान मतलब कहा है क्षेत्र ज्ञ और क्षेत्र का ज्ञान क्षेत्र तो स्वरूप है वो पारमार्थिक से ऐसा ज्ञान होना व्यवहार से नहीं व्यवहार तो सत्य होकर चल रहा है और क्षेत्रज्ञ ज्ञान परमात्म रूप से होना ये त्ञान है मतम अब यही मेरा ज्ञान है अभिप्राय मेरा यह है कि दोनों का ज्ञान एक एक तो है ही नहीं बिल्कुल कल्पना मात्र है और एक क्षेत्रज्ञ जो है वो मेरा ही स्वरूप मेरे से भिन्न नहीं है ऐसा ज्ञान पारवार्थिक ज्ञान होता है यही ज्ञान कहा था क्षेत्रज्ञ हम से अपमान वृद्धि क्षेत्रज्ञ मामे वृद्धि ऐसा होता था मुझको ही समझो वो तो क्षेत्रज्ञ में उपाधि हटाओ ना मेरे से भिन्न नहीं हो सकता वो घटाकाश और आकाश में अंतर था तो घटाकाश में अंतर था उसको निशृत कर रहा हो घट को तोड़ देना ये नहीं कि आकाश से निकल के आया था घटाकाश ऐसा भी नहीं है और आकाश में जाके मिलेगा अभिषेय भी नहीं है वही था वही है ठीक इस प्रकार ये जो क्षेत्रज्ञ है जिसको जीव कहा जाता है ये परमात्मा ही था परमात्मा ही है परमात्मा ही रहेगा इस रूप में समझना क्षेत्र का ज्ञान है और शरीर का केवल अपलाप मात्र है ही नहीं इस बुद्धि में देखना जहाँ समझना ये ऐसा ज्ञान है इसका ये श्लोक तात्पर्य ऐसा होता है मानी जो प्रातिभाषिक सत्ता में जो देखा जाता है ना भ्रांति से जो पदार्थ होगा भ्रांतिजन्य पदार्थ हो, भ्रम है जहाँ वो पश्चु होता ही नहीं केवल कल्पना मात्र है जन्य है शरीर आदि भ्रांति से अपरा का ज्ञान से के कार्य भाष रहा है तो इसको कहीं हटाना भी नहीं है कुछ निकालना भी, भी नहीं है कोई स्थाई नहीं स्वरूप ही नहीं ऐसा समझ रहा ये तो क्षेत्र का ज्ञान और क्षेत्र का ज्ञान परमात्मा रूप है समझ रहा जैसे घटाकाश को आकाश रूप से समझ रहा हो तो घट को त्यागना है घट अंश को त्यागना है अंश है न घट आकाश घट आकाश आया न घट आकाश आकाश को जागे कुछ नहीं बताओ वही था वही है ऐसे ही आप भाष्य चल रहा था भाष्य पूर्व पक्षों ने शंका की थी शंका ये थी नानो सर्व क्षेत्रेश्वर हो न्य है यदि ऐसा है वेदांत सिद्धांत में सारे क्षेत्रों में सारे शरीरों में एकमात्र ईश्वर है क्षेत्र ज्ञा ईश्वर है यदि है ईश्वरी है अन्य नहीं है क्षेत्र की ईश्वरी है अन्य नहीं, है। है, नहीं, है, है, नहीं है, ऐसा हो तो ना तद तो वो भोक्ता भी देते फिर ईश्वरी हो तो उसे अतिरिक्त भोक्ता कोई मिलेगा ना संसारी मिलेगा नहीं क्षेत्र के ईश्वर रूप में हो सारे के सारे शरीरों में तो उसे भिन्न कोई भोक्ता है ना संसारी है स्थिति में क्या होगा ईश्वर से संसारी तो वो ईश्वरी संसारी होगा और क्या हो सकता है एक ही ईश्वरी है यदि वो तो ईश्वरी संसारी होगा प्राप्त हो प्राप्त होगा अथवा ईश्वर है? ईश्वर से अतिरिक्त संसारी यदि नहीं है तो संसार अभाव के प्रसंग ईश्वर में तो संसार है नहीं तो संसार का अभाव होगा ईश्वर से अतिरिक्त संसारी कोई नहीं है जीव नहीं है वेदांत सिद्धांत स्थिति में क्या होगा संसार का अभाव हो जाएगा केवल संसार का अभाव करने से काम नहीं चलेगा संसार को बतलाने वाले प्रत्यक्षादि प्रमाण है अनुमान प्रमाण से सिद्ध होता है और शास्त्र भी सिद्ध शास्त्र सिद्ध धर्माधर्म के निमित्त भिन्न भिन्न निमित्त से माना अभी जो सुभाषु कर्म का फल प्राप्त कर रहा है उसका निमित्त भिन्न भिन्न धर्म अधर्म होंगे तो संसार अनुमान हो सिद्ध होता है ये कहेगा ये हो इस, एक कहेगा पूर्वाधि शब्द शंका यही होगी ईश्वर व्यगण व अन्य स्वभावाद अथवा एक के पक्ष में दोष आने वाला है क्षेत्रगम चाभिमान विद्धि पक्ष है उसमें दोष आए शंका है तो ईश्वर से अतिरिक्त का अभाव होने से संसार अभाव प्रसंग संसार का अभाव का भी प्रसंग आएगा प्रसक्ति आएगी तत्स उदय अनिष्टम ये दोनों को दोनों मानना ठीक नहीं है क्षेत्रज्ञ को ईश्वर रूप में मानना भी संभव नहीं है ईश्वर को क्षेत्र के मानना भी संभव नहीं है ये दोनों मानना अनिष्ट है क्यों बंध मोक्ष तद हेतु शास्त्र अनर्थक प्रसार बंद और मोक्ष प्रत्यक्ष दिख रहा है ईश्वर मुक्ता है और ये बंद बंदा है बंद है इसका कारण होता है शास्त्र शास्त्र बंद मोक्ष व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी बंद को मोक्ष को व्यवस्था करने वाले शास्त्र की व्यवस्था नहीं होगी अनर्थक हो जाएंगे सब सब शास्त्र प्रमाण अनर्थक होगा और प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोध प्रत्याशी प्रमाण का विरोध होगा प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध है संसार प्रत्यक्ष अनुभूत हो रहा है सुख दुख आदि का अनुभव हो रहा है यह कारण से थोड़ी चलेगा विरोध है आदि से अनुमान प्रमाण का विरोध होगा जो विवादास्पद जगत आएगा विचित्र कार्य है यहां तो जो जो विचित्र कार्य होता है वो भिन्न कारण से होता है जैसे मकान आदि में देखा जाता है अनुमान से भी सिद्ध होगा ऐसे क्षेत्र क्षेत्र के एक ही कार्य काम चलेगा भिन्न भिन्न मानना पड़ेगा ईश्वर क्षेत्र के यह शंका ग्रंथ है हिसाब और आगे युक्ति का भी प्रमाण होगा आगे युक्ति भी देंगे युक्ति का भी प्रमाण होगा ये पूर्वाज बोलेगा ये सब कहना है तो टीका तक यहां तक हो गया, आगे टीका से देखते हैं आदि शब्द उपातम अनुमान विरोधम प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि में आदि शब्द लगा हुआ है प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध भी है कहा था है और जीव को इस माने पर एक के माने पर दोष तो आना सारा आदि शब्द उपातम मन अनुग्रहतम आदि शब्द के द्वारा कहा प्रत्यक्ष आदि में जो आदि आया है उसे क्या लेना है अनुमान विरोधा में अब अनुमान का भी विरोध अनुसार से अनुमान से संसार की सिद्धि की जाती है संसार का अनुभव होता है अनुमान प्रमाण से तो नहीं एक कि ईश्वर है क्षेत्र के ईश्वर रूप है कैसे काम चलेगा अनुमान कैसे चलता है तो दिखाया है जगत इत्यादि कहा भाषा में जगत वैचित्र उपलब्ध यशंगा ग्रंथ है अभी उत्तर आगे मिलेगा जगत की विचित्रता भी है जगत में वैचित्र कार्य हो रहा है धर्माधर्म अन क्यों वैचित्र है यहां विचित्रता है तो उसका कारण धर्माधर्म है सुख दुख आदि जो विचित्र है यहां तो उसके निमित्त मानना पड़ेगा धर्माधर्मादि को इसका जो अनुमान होता है अनुमान से भी सिद्ध है संसार प्रत्यक्ष सिद्ध है और अनुमान से भी सिद्ध है कहा सर्वम एतद अनुपन्नम आत्म आत्मा ईश्वर एकत्व तो ये शंका ग्रंथ यही है ये सब के सब घटने वाला नहीं है शास्त्र प्रमाण भी घटेगा नहीं शास्त्र भी नहीं घटता और बंदा मोक्ष व्यवस्था भी नहीं होने वाली है ऐक्य मानने पर प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध अनुमान प्रमाण का विरोध ये सारे, सारे के सारे विरोध आएंगे ऐक्य बाद में, में परमात्मा के ऐक्य मानते हैं तो ये आएगा अब तो में कोई विरोध नहीं है सारी व्यवस्था जाएगी ये शंका है टीका में जाना है वैचित्र जगत वैचित्र उपलब्ध है उसे अनुमान देते हैं अनुमान प्रमाण यही है विचित्रम जगत ये जगत विचित्र है विचित्र हेतु तो का इसका कार्य भी विचित्र होना चाहिए जब यहाँ वैचित्र है सुख दुखादि वैचित्र है तो कार्य भी विचित्र होना चाहिए विचित्र हेतु वाला है, है जगत का विचित्र कार्य आदि क्यों विचित्र कार्य है यत्र यत्र विचित्र कार्य तुम तत्र वैचित्रम जहां जहां विचित्र कार्य होगा विचित्र हेतु वाला होगा वो प्रासाद या प्रासाद आदि बात बोल दिया जैसे गृह आदि बनते हैं एक ही प्रकार के मकान होता नहीं है भाई चित्र कार्य देखा गया है छोटे बड़े नाना प्रकार के मकान दिखाई पड़ते हैं तो उसे कारण में विचित्र माना जाता है देखा जाता है यदि कारण में भेद नहीं आता तो कार्य में भेद नहीं आता तो यहाँ पर संसार सुख दुखादि भेद वाला है कारण भी भेद मानना पड़ेगा धर्माधर्म निमित्त का है इसलिए भेद हो रहा है सुख दुखादि व्यवस्था एक कहा यह भी नहीं घटेगा यदि एक ही आत्मा में कहां सुख दुख की व्यवस्था कैसे बनेगी जी परमात्मा एक मान्य पर आगे कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान आगम विरोधात् प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध जी ईश्वर के ऐक्य बाद में और आगम माने शास्त्र का विरोध धर्माधर्मादि जो बताने वाला शास्त्र का और विरोधात् आगम अनुमान का भी विरोध है अनुमान का भी विरोध होगा अयुक्तम आयक्यम एक ऐक्य कहना एकता कहना संभव नहीं एकत्व तो कहना संभव नहीं क्षेत्रज्ञ और ईश्वर के एकत्व तो कहना संभव नहीं उपसंभ पूर्ववादी अपने व्याख्या को उपसंगार करता है समापन करता है द्वैतवाद में चल जाएगा सब पुरवादी का कहना है क्षेत्र विधि मामजाद विधि ऐसा लगा दे क्षेत्रज्ञ को जानो मुझे भी जानो हो जाएगा ईश्वर अलग ही रहेगा उस पक्ष में द्वैतवाद में क्षेत्रग्रम वृद्धि और मामचा भी वृद्धि मेरे को भी बांध जा रहा हूं अद्वैत बाद में सारी व्यवस्था बनने वाली नहीं है इसलिए अद्वैत मानना ठीक नहीं है। भिध्यातों, असंसारितों, भिध्यातों, असंसारितों, ये संघा ग्रंथ है ठीक है हमें कहता ऐके संसारित्व अविद्या विद्या तो असंसारित्व यदि विभागात्म अनुपत्ति तो उत्तर सिद्धांत का उत्तर यही है कि ऐके भी ऐक्यवाद में बिघट जाएगी सारी व्यवस्था बंदमोक्ष शास्त्र भी घटना है प्रत्यक्षादि प्रमाण भी घट जाएगा विरोध नहीं आएगा अनुमान का विरोध नहीं होगा कोई विरोध नहीं आएगा भी संसारित्व अविद्या अविद्या अज्ञान से संसारित्व भाषा है यहाँ इस आत्मा में अविद्या जब तक है तब तक संसारित भाषण वास्तव नहीं है विद्या तो असंसारित्व और ज्ञान से असंसारित्व आ जाता है दोनों सिद्ध हो जाता है ज्ञान काल में असंसारी ईश्वर और अज्ञान काल में जीव हो जाता है एक ही व्यक्ति में दोनों घट जाते हैं अवस्था भेद को लेकर एका, के ज्ञान और अज्ञान अवस्था यही कहना सिद्धांत के द्वारा यही उत्तर दे रहा है हाय ऐक्य पक्ष है यहाँ क्षत्रगम से माम विद्धि मामेव विद्धि अर्थ होता है सिद्धांत का कहना है ऐके भी ऐ के बाद में भी जो जीवात्मा परमात्मा ऐदांत सिद्धांत है संसारित्व अविद्या अविद्याता संसारित्व अज्ञान से संसारित्व है इसमें जब तक अपना स्वरूप को पहचाने तब तक संसारी है होता है भाषण है विद्या तो असंसारित्व विज्ञान से असंसारी है विभागात इति विभाग ऐसे विभाग हो जाता है अवस्था वैसे विभाग हो जाता है संसारी और असंसारी एक ही व्यक्ति में घट जाता है ऐके पक्ष में घटेगा फिर न अनुपत्ति कोई आपत्ति नहीं है इसमें आपने जो विरोध दिखाया उसमें अयुक्त नहीं आयुक्ति नहीं है युति उत्तर महा सिद्धांत उत्तर देते न करके बोलते हैं पूर्वाधि ने जो जो बोला था जीव और ईश्वर को एक मानने पर अगर ईश्वर में ले जाकर जीव को बैठाएंगे तो ईश्वर का संसारित तो आ जाएगा और ईश्वर को तो जीव मिलाएँगे तो क्या होगा संसारा भाव हो जाएगा ईश्वर तो संसारी ही नहीं संसार का अभाव तो फिर आएगी धर्माधर्म का कथन करने वाला शास्त्र उसको भी अनर्थक हो जाएगा और बंद मोक्ष व्यवस्था भी अंदर तक हो जाएगी बनने पाएगा इके में कहाँ बंद कहाँ मोक्ष हो नहीं सकता प्रत्यक्ष आज प्रमाण का विरोध आएगा इक पक्ष में प्रत्यक्ष प्रमाण से मैं सुखी दुखी हूँ ऐसा ज्ञान है ईश्वर में सुख दुख आदि नहीं है विरोध आएगा अनुमान का भी विरोध है जहाँ जहाँ विचित्र कार्य देखा जाता है वहाँ कारण में विचित्र मानना पड़ता है तो संसार में विचित्र कार्य है तो कारण में विचित्र होगा विचित्र क्या होगा वहाँ द्वित होगा ये सारी बातें थी सब सिद्धांत खंड कर दिया एक ही में भी दोनों घट जाता है संसारी तो असंसारी और विद्या से संसारी और ज्ञान से विद्या से असंसारी ठीक है न करके सिद्धांत भाषियों को कहा था माँ उत्तर यही है ज्ञानाज्ञान और अन्यत्व ने उपत्त हैं ज्ञान और अज्ञान भिन्न है दोनों एक नहीं है ज्ञान और अज्ञान दोनों भिन्न होते हैं यही हो ऐसा होने से तो आ जाएगा ज्ञान और अज्ञान के माध्यम से अन्य तो भेद आ जाएगा दोनों अज्ञान काल में संसारी है वही व्यक्ति और ज्ञान काल में संसारी यही है।, है कभी ईश्वर भाव देखना कभी जीव बाप देखना इसी में है क्यों कठोर बनस्कृति श्रुति लाकर बोलते दूरम एक तेपिपरी पिश ऊंची कहते हैं ये बहुत विरोधी है दोनों मार्ग ज्ञान और अज्ञान का मार्ग विरोधी है दूरम बहुत दूर है ये का सामंजस्य कभी हो नहीं सकता मिश्रण नहीं हो सकता ये ये दो मार्ग जो है ज्ञान और अज्ञान मार्ग विपरीते और विशूची नाना गति वाले हैं भिन्न भिन्न एक पूर्व की तरफ जाने वाला, एक पश्चिम की तरफ जाने वाला मिलते ही नहीं दोनों भिन्न भिन्न गति वाले हैं एक ही गति नहीं एक मोक्ष की तरफ है बंधन की तरफ है अज्ञान बंधन की तरफ है ज्ञान वोक्ष की तरफ है विरुद्ध गति वाले हैं ये दोनों मार्ग ऐसे मार्ग है ज्ञान मार्ग अज्ञान मार्ग अविद्याच विद्यति ज्ञाता इस रूप से जाना है लोगों ने महापुरुष ने क्या एक को अविद्या रूप से जाना है और एक को विद्या रूप से माने ज्ञान और अज्ञान रूप से जाना है अविद्याच एक का नाम अविद्या और एक का नाम विद्या इस रूप से जाना हुआ है ये बहुत विरोधी मार्ग है नाना गति भिन्न भिन्न गति वाले एक तरफ नहीं है दोनों बंद और मोक्ष दोनों एक तरफ नहीं होते विरोधी होते संसार की तरफ मोक्ष की तरफ है विद्या मोक्ष की तरफ है और अविद्या संसार की तरफ है ये दोनों गति ऐसे है तथा च इसलिए क्योर तो विद्या विद्या विद्या विद्या विषय हो फल की विरुद्ध स्वरूप से विरुद्ध है पहले स्वरूप से विरोधी विरुद्ध दिखा दिया दूरम ये थे विश्वचि इत्यादि कहा था दूरम ए थे इत्यादि से कहा था अब उनके फल में भी विशेषता है एक मोक्ष देने वाला है और एक बंधन देने वाला है एक का फल बंधन एक का फल बोक्ष विद्या का फल बोक्ष अविद्या का फल बंधन फल में भी विरोध है स्वरूप में विरोध दिखाया पहले अभी फल में विरोध दिखाते हैं तथा तयो तो माने विद्या विद्यो जो विद्या और अविद्या कहा गया तो वो है विद्या विद्या विद्या विषय कहा तयो का अर्थ मैंने ज्ञान का विषय और अज्ञान का जो विषय है फल वेदों उनका विषय फल फल भी भिन्न है विरोध है फल में भी भेद है एक मोक्ष की तरफ है एक बंधन के तरफ है, है। स्वरूप में, में भेद दिखाया पहले फिर कठोपरिषद में ही फल में भी भेद दिखाया क्या दिखाया श्रेयस्य प्रेयस् मनुष्य में तत्सम परिश, तत्सम तु संष्य धीर श्रेय अभी प्रेयसो वृढ़ते दो प्रेयो योगकमा वृणित है ऐसा आता है मंत्र आता दो सामने आते हैं मनुष्य के सामने दो पदार्थ सामने आते श्रेय और प्रिय दो आते हैं इष्टानिष्ट तो श्रेय एक कल्याण करने वाला एक प्रिय लगने वाला दो पदार्थ होते हैं सामने आते हैं श्रेयस परिष प्रेयस मनुष्य में तत् हुआ है मनुष्य तत्त कौसंपरीत्य वो दोनों के परीक्षा करता है व्यक्ति आने के सामने किसको मुझे ग्रहण करना है किसको नहीं करना है विवेक धीर पृथक पृथक करता है ये श्रेय है ये प्रिय है अलग अलग करता है ये कल्याण करने वाला है ये तत्काल फल देने वाला है प्रिय है प्रिय है तो, श्रेय ही धीरो अभिप्रेय प्रणित कहते हैं धीर पुरुष हो होगा विवेकी होगा वो क्या करता है श्रेय को ग्रहण करता है कल्याण करने वाला पदार्थ होगा उसको लेगा मोक्ष संबंधी पदार्थ को लेगा ज्ञान को लेता है वो और प्रेयो मंदो जो प्रिय लगने वाला पदार्थ है ना प्रिय है जो वो मंद व्यक्ति भी लेता है मंदबुद्धि वाला अज्ञानी क्यों योग क्षमा बढ़े तत्काल फल मिलता है योग सम के साधन बनते हैं प्रिय प्रिय पदार्थ इसलिए उसको ग्रहण करता है मैंने अज्ञानी प्रेय को ग्रहण करता है और ज्ञानी जो होगा श्रेय को ग्रहण करता है फल भी फैदा है एक का बोक्ष हो जाएगा एक विद्या विषय श्रेय यही कहते हैं इसका अर्थ ज्ञान का जो विषय होगा श्रेय है कल्याण करने वाला है विद्या का विषय और प्रेयस्तु अविद्या कार्यम और प्रेय जो होगा अविद्या का कार्य अज्ञान का कार्य होगा प्रेय जो भी प्रिय पदार्थ हमारे सामने वर्तमान में योगक्षम के कारण निमित्त तो बनते है ये प्रेय तो इसलिए उसको अज्ञान योग ग्रहण करते तो प्रियस्तु अवद्या्य अद्या्य ऐसा कठोर थे श्रेयस प्रिय मनुष्य मेत मेत तौर विभिन्न विभिन् इत्यादि आया हुआ ये कहा तथाच व्यास महाभारत में व्यासी ने भी कहा है इस बात को श्रेय और प्रेय के बारे में क्या कहा द्वामौ मतपंथानौ येद्रतिष्ठिता प्रवृत्तिलक्षण धर्म निवृत्ति तथ परम महाभारत में ऐसा कहा व्यास ने दो ही मार्ग हैं बस दो ही मऊ जो पंथा हो ही मार्ग है यत्र वेदा प्रतिष्ठिता जिसमें वेद प्रतिष्ठित है वेद जिसमें जिस आश्रित दो मार्गों को लेकर वेद चलते हैं प्रवृत्ति लक्षणों धर्म एक प्रवृत्ति मार्ग है ये प्रेय मार्ग स्वर्गादि मिलना ये मिला वो मिलना प्रेय मार्ग प्रवृत्ति लक्षणों धर्म निवृत्ति सततः परम उसके पश्चात निवृत्ति मार्ग पहले प्रवृत्ति मार्ग कालांतर में निवृत्ति मार्ग ये दो मार्ग कथन करते हैं वेद ऐसा महाभारत व्यास जी ने कहा शांति पर्व में कहा इसी को अन्य प्रकार से भी कहा है इे पंथा नौ यत्र वेदा प्रतिष्ठता उस प्रकार की है यही दो ही है मार्ग हैं बस प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दो ही मार्ग होते हैं उसमें से जो विवेकी होगा निवृत्ति मार्ग की तरफ तो चलता है जो अविवेकी होगा प्रवृत्ति मार्ग की तरफ तो चलता है सकाम आदि कर्म करने लग जाता है बात इतनी है दोनों वेद विहित कर्म करने वाले हैं तिथि ऐसी है यह तो दिष्ठे उगते करे यह इस गीता में भी इसमें भी दो निष्ठा बताई दो स्थिति बताई लोके सिंध दिव्य निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नगा ज्ञान योग्य नाम कर्म योग्य नाम तृतीय अध्याय में बोला साहब श्लोक में मैंने दो निष्ठा बताई है पहले कहा या तो सृष्टि के आदि में कहा या द्वितीय अध्याय में कहा जो भी हो पुरा प्रोक्ता मया नगे निष्पाप अर्जुन मैंने दो मार्ग बताई है ज्ञान योग्या ना नाम कर्मयोग योगी नाम यही तो है ना जो तो सांख्या हैं मैंने ज्ञानी लोग हैं उनके लिए ज्ञान योग बताया और दूसरे के लिए कर्म योग बता दिया दो ही मार्ग है जिसमें वेद आश्रित है वही बात है यहाँ भी मैंने कहा, कहा। यह सब माने अश्विन अभिग्रंथ है अथवा अशीता है इस गीता में मैंने कहा है दो निष्ठा मैंने कहा अविद्या सहकार्य विद्या हतव्या सारे के सारे श्रुति स्मृति न्याय युक्ति जितने भी होते हैं यही बोलते हैं अज्ञान को कार्य के सहित अज्ञान को दूर करना चाहिए हटाना चाहिए नाश करना चाहिए किसके द्वारा ज्ञान के द्वारा इनका कहना होता है अविद्या जो अविद्या है अज्ञान है वह सहकार्य केवल अविद्या ही नहीं कार्य के सहित निर्णय नाश कर देना चाहिए इसको सान्वायिक नाश नहीं कार्य के सहित अविद्या को विद्या ज्ञान के द्वारा उसको नाश कर देना चाहिए त्यागना चाहिए वह त्याग के धातु है इति श्रुति स्मृति न्यायभ्य अवगम्य कहते हैं श्रुति स्मृति युक्ति के यही जाना जाता है सारे श्रुति का कहना यही है स्मृतियों का कहना भी यही है ज्ञान के द्वारा अज्ञान को दूर कर देना चाहिए और युक्ति के द्वारा भी ये सिद्ध होना है ज्ञान के द्वारा ज्ञान बढ़ाना चाहिए श्रुति स्मृति न्याय मानी युक्ति तीनों के द्वारा ये जाना जाता है का इसको हटाना चाहिए ज्ञान के द्वारा अज्ञान को हटाना चाहिए दूर कर कार्य के सहित अज्ञान को ये भी कहा श्रुतस्तावत देखिए श्रुतियां बोलेगी तब तक श्रुति स्मृति और युक्ति तीन देना है प्रमाण देना है श्रुतस्तावत विद्या के द्वारा अविद्या को दूर करना चाहिए कार्य के सहित अविद्या को दूर कर इसमें श्रुति प्रमाण है क्या श्रुति देते हैं यह अवेदित अथ सत्यमस्ती न चेत यह महति विनष्टि का वाक्य है यह चेत अस्विन शरीर इसी जीवन अवस्था में वर्तमान में ही यदि यदि लगा के बोलते हैं कोई धीर पुरुष का एक काम कर सके अथा सत्य बस्ती मोक्ष मिल जाएगा यह चेत अभेदी जान लिया इसी में रहते रहते जान लिया उस आत्म को जाना शरीर आदि से प्रसाद करे तो क्या होगा अथ सत्य बस्ती तब सारा काम हो गया उसका मोक्ष मिल जाएगा नचे देदित इस शरीर में रहते रहते नहीं जान सका तो क्या महती विनष्टी कहा महान विनाश की ओर वो इस संसार की तरफ चलेगा जन्म जन्मगल के चक्र में पड़ेगा ऐसी इसलिए भूतेशु भूतेशु विविच्य धीरह प्रत्यास्माद लोका तो अमृता भवती आ जा अगल करिए वह सारे एक एक करके सुन सुन करके इन भूतों में उस आत्मा को पृथक करके भूतेशु भूतेशु भूतेश, धीरे का विवृत्त धीरा ऐसा आया है तो प्रत्याश लोग आदि शरीर से पृथक होकर के जीते जी पृथक होकर के प्रत्याशमा अमृता भगवंती आगे अमर हो जाते हैं इसी शरीर से पृथक करके ऐसा आया कई परिषद आया उन्होंने अज्ञान और अज्ञान का फल दिखाया श्रुति भी दिखाया है यही यदि जान सका तो बहुत बड़ा काम हो गया नहीं जान सका तो महान विनाश की ओर जाएगा फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ता रहेगा ये कहो परिषद वाक्य है और भी है तम, एव तम एवं कम एवं विद्वान अमृता यह भगवती आया है दृश्य पूर्व उक्ता है एवं कम विद्वान इस प्रकार उसको जानने वाला उस आत्मा को जान तम आत्मा विद्वान जानने वाला अमृता यह भगवती इसी शरीर में रहते अमर हो जाता हुआ माना तो बना समाप्त हो जाता है उसका तो बना शरीर का है उसको जान जानने वाला अपने को अलग मानता है अमर हो जाता है ऐसा तो नान्य पंथ वित इसको जानने के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है एक ही मार्ग है ऋत ज्ञान न मुक्ति यही है ज्ञान से ज्ञानी मार्ग और कोई मार्ग नहीं वेदा हमेदम पुरुषम पुराणम आदित्य परम तमसा प्रस्ताद तमेवत्वा अतिवृत्तिवती उसी को जान करके मृत्यु को अतिक्रमण करेगा उसी आत्मतत्व को नान्य पंथ विद्य अयना अन्य कोई मार्ग नहीं है यही एकमात्र मार्ग है ज्ञान मार्ग इस आत्मा को जानने के लिए और चैत्र में कहते हैं विद्वान न विभेद कुतः चना एक आत्मा को जानने वाला जो विद्वान आनंदम ब्रमोण विद्वान है ना ये तो बाचो निवर्तनते अप्राप्य मन सह आनंदम ब्रमोणो विद्वान विभेद मंत्र है तो उसको जानने वाला जो होगा किसी से भी डरता नहीं भयभीत नहीं होता मैं अकेला हूं अकेला में क्या डरेगा वो तो जानने वाला तो अकेला हो जाता है उसकी दृष्टि में कोई रहेगा नहीं फिर कैसे डर रहा उसने तो ये तो ज्ञानी के बारे में बता अभी तक तो श्रुति प्रमाण दिया ज्ञान से मुख्य होता करके स्पेश दिखाया अब अज्ञानी के बारे में बोलते हैं सा, श्रुति प्रमाण इसमें भी है अथा तस्वय भव दिया अथा ए तस्व अनिल उधरम अंतरम कृते अथा तस् भगवती थोड़ा सा भी यदि भेद दिखता हो जिसको उसको भय हो जाएगा क्यों द्वितीय भयम भगवती है जब दूसरा देखे तो भय होता है है अकेले भय नहीं होता अथ तस्य भयम भगवती आया अज्ञानी को भय होता है क्यों उसको दूसरा द्वैत दिखता है इस परमात्मा में थोड़ा सा भी यदि भेद दिखता हो ऐसा आया उधरम अंतरम कुरुते माने उत्तर अपी थोड़ा सा आरम माने अल्पम अंतरम माने भेदम भेद थोड़ा विभेद देखता हो तो अत तयम तो उस काल में भय होगा उसको वैध बुद्धि ऐसा है और अज्ञान को विषय करके और भी है श्रुति अविद्याम अंतरे वर्तमान कठोरपन शब्द है अविद्या के मध्य में बीच में बैठे हैं शरीर में बैठे हुए हैं मैं मनुष्य हूं करके लिए बैठे हैं अविद्याम अंतरे मने मध्य अविद्या के बीच में बैठे हैं और स्वयं विद्वान पंडितम मन्य माना और अपने को क्या मानते हैं विद्वान हो पंडित हो ऐसा मानने वाले बैठे हैं और के अंदर शरीर के भीतर बैठे हुए हैं भाई मनुष्य हों पर छोड़ा नहीं है क्यों तो स्वयं धीरा पंडितम मन्य माना अपने को धीर मानते हैं पंडित मानते हैं दन द्रव्य मूढ़ा अंधे नहीं बनिय माना, माना तो बार बार ये संसार चक्कर में पड़ते रहते हैं जैसे अंध व्यक्ति के द्वारा ले जाया गया जो व्यक्ति के जो हाल हो वैसे इनके हाल हो जाते जानकारी नहीं वैसे चल रहे हैं मैं पंडित हूं ब्रह्म अमुक हूं करके धीर हूं धीर हूं ऐसा अज्ञानी के बारे में कहा और ज्ञानी के लिए कहा ब्रह्म वेद है ब्रह्म ही बहुत मुंडक आया जो ब्रह्म को जानता हो ना वो ब्रह्म हो जाता है ऐसा ज्ञान के विषय ज्ञान के विषय में कहा श्रुति ने और अज्ञानी के विषय में श्रुति बोलती है अन्यो अशौ अन्योह स्मृति नशभेद यथा स पशुर एवं स देवान मया वो परमात्मा भिन्न है मैं भिन्न हूं जो बुद्धि करने वाला वो पशु है ऐसा अन्यो अशो अन्योहम स्मृति नशभेद वो, वो नहीं जानता परमात्मा को नहीं जानता परमात्मा भिन्न है मैं भिन्न हूं मैं द्वैत बुद्धि से रखने वाला व्यक्ति स नभेद वो नहीं जानता यथा पशु जैसे पशु होता है स्वामी को अन्य मानता है अपने को अन्य मानता है इसी प्रकार वो परमात्मा को भी भिन्न मान रहा है अपने को भिन्न मान रहा है जैसे पशु है देवताओं के लिए उपकारक होता है इसी प्रकार ये देवताओं को उपकारक है काम्यकर्म करता रहेगा स्वाहा शोधा करता रहेगा यही सद देवाराम पशु जैसे पशु होते हैं उपकार करने वाले दूसरे को उपकार करते हैं मालिक को उपकार करते हैं जंगल में घास खा आते हैं दूध देते हैं बैल हल लगाता है उपकार करता है ठीक इस प्रकार के देवताओं के उपकार होते हैं कितने अज्ञानी है और ज्ञानी के लिए कहा हुआ है हुआविद यह आत्मविद यह सर्व इधम भवती सर्वम सर्वती जो आत्मविदता है ना सब कुछ हो जाता है मतलब स्वरूप रूप हो जाता है उससे अतिरिक्त तो कोई यही नहीं सिद्ध हो जाता है ज्ञानी की प्रशंसा है और ज्ञान और अज्ञान को अज्ञान को जब तक ज्ञान में नहीं जाएगा जब तक अज्ञान रहेगा तब तक परमात्मा मिलना संभव नहीं इसलिए श्वेताशूद्रपनिषद है यदा चर्मवध आकाशम हम वैश्य शब्द वहा तथा देवं अभिज्ञा या दुख से जिस प्रकार कोई व्यक्ति आकाश को जैसे चटाई लपेटते हैं कोई इस प्रकार लपेट लपेट सकता हो संभव है क्या असंभव है यथा चर्मवध जैसे चमड़ी को लपेटना हो इस प्रकार आकाश को कोई लपेट सकता हो तथा देवं अभिज्ञा उस देवता को जाने बिना उस आत्मदेव को जाने बिना दुख से अंत होते संसार से मिलने वाले दुख कांत तभी हो पाएगा उसको जाने बिना जिस प्रकार आकाश को लपेट सकता हो कोई जैसे चटाई को लपेटता हो उस प्रकार आकाश को लपेट सकता हो तब समझना उस परमात्मा को जाने बिना भी, भी दुख कांत हो जाएगा समझना किंतु असंभव आकाश को लपेटना कैसे तो संभव नहीं है इस प्रकार परमात्मा को जाने बिना संसार के दुख का नाश होने वाला नहीं है दिखाया है हमने वितरित दिखाया हुआ है इत्यादि सहस्त्र इत्यादि हजारों हाँ श्रुतियां ज्ञान का और अज्ञान का स्वरूप भिन्न बताती है और फल भी भिन्न बताती है ये तो श्रुति प्रमाण हो गया ज्ञान अवस्था अज्ञान अवस्था को लेकर के एक ही में भी दोनों हो जाता है जब तक अज्ञान अवस्था में है तब तक संसार है संसार है जब ज्ञानावस्था में वही परमात्मा है एक ही में भी घट जाएगा तो जीव ईश्वर के एक मान्य पर जो दोष दिया पूर्वादि ने दोष आने वाला नहीं है यह सूत्र स्मृत श्रुति आगे स्मृति श्रुति स्मृति न्याय सबसे सिद्ध कहा था भाष्य में स्मृति का दे दिया अब युक्ति स्मृतियां है अज्ञान एना वृतम ज्ञानम तेन मुहिंत जनतव इसमें पंचम अध्याय भी बोल के आए भगवान ना दत्ते कस्य चित पाप हम न चै अज्ञान एना वृतम ज्ञानम तेन मुहिंत जनतव किसी के पाप पुण्य परमात्मा नहीं लेते उनकी आवश्यकता ही नहीं है आप तक काम क्या क्या इच्छा होगी वो किसी का पाप लेने की पुण्य लेने किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत हो गया जिन लोगों का अच्छा देता है वो लोग भगवान लेते हैं करके देते हैं अज्ञान आवृतम ज्ञान मोहित अज्ञान के द्वारा ज्ञान तो आवृत हो गया इसलिए मोहित हो तो जाते हैं देहा गेहादि में मोहित हो जाते हैं व्यक्ति स्मृति में कहा है मैंने अज्ञान का फल ऐसा दिखाया है मोहित हो तो जाते हैं संसार और उसी पंचम में कहा था यही वह तैर्ता सर्गो यसाम सामे स्थितं मन निर्दोषम परम ब्रह्म तस्मात ब्रमृत्य स्थित पहला श्लोक था विद्या विनय सब पन्ने ब्राह्मणे गवेस्त ने सुने चैपा के चाय पंडिता ऐसा समदृशी समदृष्टि काल में जो पहुंचा है यही वह तैर्य सर्गो उन लोगों ने यहीं पर सृष्टि को जीत लिया संसार को जीत लिया है पूर्व श्लोक से अनुभव है यह का अर्थ पूर्व श्लोक कहा हुआ पाते हैं मैंने विद्याभिनय सम्पन्न ब्राह्मणिक अभ्यस्त यह सुनी चाहे कुछ पंडिता और समदर्शी ने कहा था वो जो पंडित बने हैं समदर्शी लोग को पंडित कहा जाता है ऐिकदर्शी वही है समदर्शी तो यही वह तथा सर्ग उन्होंने सृषि को यही जीत लिया संसार को यही जीत लिया उन लोगों ने जो समदृष्टि में पहुंचे हुए हैं ऐसा हम साम में मन जिनके समता में मन पहुंचा हुआ है समभाव में है उन्होंने संसार को जीत लिया निर्दोष समी समब्रह्म ब्रह्म का एक नाम सम है कि निर्दोष है ब्रह्म सम होता है जो निर्दोष होता है सम होता है तस्मात सम भाव में है इसलिए ब्रह्म में स्थित है कि पूर्वोक्त तो व्यक्ति जो पूर्व विद्या के विद्याभिन्ह है संपन्न आदि कहा गया और तो ब्रह्म में स्थित है वो भाव में है कहा समम पश्चानी सर्वत्र अध्याय में आगे आने वाला श्लोक समम गति ऐसा आएगा आगे सर्वत्र समान देखता हुआ समम पश्चनी सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम सर्वत्र अवस्थित ईश्वर ऐसा बुद्धि में है न नीना ईश्वर को मार नाश नहीं करता था जब समभाव में पहुंचता है तो सर्वत्र स्थित जो ईश्वर है प्राणी मात्र स्थित ईश्वर है उनके नाश नहीं करता नाश कर रहे हमारे तिरस्कार कर रहे नहीं है बोलना ईश्वर नहीं है करना न ही नत्मनात्मान तब स्थिति में क्या होगा अपने आप को नाश नहीं करता तो तो याद ही परामगति मुश्कत संसार से पार हो जाता है एक तरह से अध्याय में आगे आएगा समम पर शनि सर्वत्र सर्वत्र समान समबुद्धि से देखने वाला जो व्यक्ति हो गया हो समदर्शन हो गया आई दर्शन में पहुंचा हो समवस्थितम ईश्वरम सर्वत्र अवस्थित जो ईश्वर है व्यापक ईश्वर है न ये नस्ती ईश्वर को नाश नहीं करता मैंने तिरस्कार नहीं करेगा अवहेलना नहीं करेगा न ही ईश्वर उभा के जाएगा नहीं तत्व तो तो यादि परामगति में ऐसे आगे उसके आगे परम गति को प्राप्त होता है ऐसा यही कहेंगे आगे इत्याद्या बोल दिया स्मृतियां हो गई स्मृतियाँ दे दी स्मृतियाँ हो गई ज्ञान और अज्ञान का जो विभाग है दिखाने के लिए अज्ञान से बंधन है एक ही व्यक्ति में और ज्ञान से मोक्ष है मोक्ष अवस्था बंध अवस्था ज्ञानाज्ञान को लेकर के एक ही में जाता है द्वैत मानने की आवश्यकता नहीं है आगे युक्तियाँ आगे देंगे तीन कहा था भाष्य में मानी सब बताने वाला है श्रुति स्मृति न्याय भी अवगंबित कहा था इसी पृष्ठ में पूर्व पृष्ठ वाएं हाथ पता श्रुति से भी जाना जाता है स्मृति से भी जाना जाता है न्याय मानी युक्ति से भी जाना जाता है दो प्रकार के है एक अवस्था को लेकर दो प्रकार एक ही व्यक्ति में घट जाता है द्वैत मानने की आवश्यकता नहीं है ये सिद्धांतिक बोल रहे टीकाशित रह जाए संसारित्व विभागा विभाग अनुपति मूत्र कहा ऐ के भी संसारित्व अविद्या तो विद्या तो असंसारित्व भी जो कहा था एक पक्ष में ऐके बाद में भी एक ही पूर्ववाद में बोल बोला एक ऐ के बाद में काम नहीं चलेगा का बोला था किंतु तो से धांधु ऐ भी बढ़ जाएगा क्या है संसारितों विद्या तो अविद्या से संसारी और तो असंसारित्व ज्ञान से असंसारी विद्या से विभाग विभागात ऐसे विभाग होने से न अनुपत्ति ऐ प्रमाण अनुपत्ति नहीं आयुक्त नहीं है जाता ऐ कहा था न इत्यादि कहा था तो यो स्वरूप तो विलक्षण दो स्त्रु कहा विद्या और विद्या तय हो वो दोनों का विद्या और अविद्या जो कहा उसका स्वरूप तो विलक्षणता है विपरीत जी कहा था ये दोनों विद्या और अविद्या जो है ना विपरीत है दूर है बहुत विरोधी है ये दोनों और नाना गति वाले भिन्न भिन्न मार्ग वाले हैं एक मार्ग नहीं है अविद्या जो है संसारी मार्ग है और वो असंसारी मार्ग है विद्या इत्यादि क्या कौन है उतगा अविद्याच विद्य थी क्या था वही बोला से इसका एक का नाम अविद्या दूसरे का नाम विद्या ये दोनों विरोधी होते हैं आपस में स्वरूप पता स्वरूप दिखाया था टीका हमें कहते हैं अविद्याच विद्या यदि प्रसिद्ध है विद्या विद्य कहते अविद्या और अविद्या दो नाम से ये प्रसिद्ध है ये प्रसिद्ध है शास्त्रों में प्रसिद्ध है विद्या और अविद्या करके ए मैंने दोनों विद्या विद्य दूरम मान विपरीत दूर का बहुत विपरीत है एक मार्ग वाले नहीं है अत्यंत विरुद्ध दूर का अर्थ अत्यंत विरोधी है दोनों विद्या और अविद्या मन नाना आगे भिन्न भिन्न मार्ग वाले हैं ये एक मार्ग वाले है ही नहीं एक मोक्ष मार्ग वाला एक बंधन मार्ग वाला ऐसे दो हैं ये मार्ग वाले भिन्न फले कहते हैं भिन्न भिन्न भिन फल वाले हैं एक संसार एक मोक्ष विद्या और अविद्या का फल ऐसा है विद्या का फल मोक्ष है अविद्या का फल संसार है इत्यर्थ ये अर्थ है नाराण विशुची का था। स्वरूप विरोध जैसे स्वरूप से विरोध है विद्या और अविद्या में उस पर फल तो भी स्व अस्थि फल तो भी स्व मानी विरोधो अस्ति। फल से भी विरोध है दोनों फल को देखते हैं तो विरोध है ये कहाना तथा इत्यादि इत्यादिवासी में कहा था तथा तयोर विद्या विद्याविद विषयों विद्या और विद्या का विषय है फल फलभेदों विरुद्धो निर्दिष्टा फल फलभेद स्तुतियों में निर्देश किया फल भी, भी भिन्न है दोनों का विद्या और विद्या का श्रेस्थ प्रेस्ट इत्यादि कहा था पठोपठ सदभाग्य ला करके फल फलभेदोक्ति में कहते हैं फल के कथन को ही विद्या और विद्या के जो फल फलभेद है उसी का कथन का स्पष्टीकरण करते हैं आगे व्याख्या करते हैं विद्या इत्यादि कहा था विद्या विद्या विषय विद्यालय दृष्टा इत्यादि तयोर तो विलक्षण होते विद्या और अविद्या दोनों के का फल भिन्न होने पर विलक्षण होते हैं से व्यासमति महा वेद व्यास की सहमति भी है महाभारत में कहा है कि है द्वा विभोत अथ पंथ अनौ येदा प्रवृत्ति लक्षण धर्म निवृत्ति सत्यता परम इत्यादि कहा हुआ है उक्ते अर्थ भगवती सहमति में उदाहरण भगवान भाग, श्री कृष्ण का भी संवाद है इसमें मंतव्य है दो दो विषयों में तो मैंने पहले कह दिया दो रिश्ता बताते भगवान लोकेश दिविधा निष्ठा पुरा प्रोत्ता मयान या निष्ठा कर्म निष्ठा दो तो यह इत्यादि इत्या द्वयोरपति निष्ठा तुल्य उपादेयत्व शाम सं, सात दोनों ग्राह्य है दोनों जब शास्त्र में आए हैं वेद में आया दोनों रिश्ता विद्या और अविद्या आदि तो दोनों ग्राही है ये शंका होगी दोषा दोनों जो निष्ठा है विद्यानिष्ठा और अविद्यानिष्ठा दो निष्ठा है दोनों तुल्यम उपाधेय तुम समान ग्राही है दोनों उपादेय है ये शंका आती है तो संताम साथ है इस शंका का खंडन करते हैं नाश कर देते शंका का क्या बोलते हैं अविद्यादि में कहा था अविद्याण सहकारण विद्या अविद्या जो है ना उसको कार्य के सहित ज्ञान के द्वारा नाश कर देना चाहिए उसको दूर कर देना चाहिए कहां प्रसिद्ध है क्या श्रुति स्मृति न्याय अब मैं देखा श्रुति से जाना जाता है या या माने विद्या के द्वारा अविद्या का कार्य के सहित अविद्या का नाश करना चाहिए त्यागना चाहिए श्रुति में प्रसिद्ध स्मृति में प्रसिद्ध न्याय में प्रसिद्ध तो अभी में जो बताए श्रुति में प्रसिद्ध स्मृति में प्रसिद्ध दिखा दिया और न्याय युक्ति में प्रसिद्धि दिखाएंगे अगले पायरे में ये कहना है अविद्या सकार्या कार्य जो सहिता सकारिया अविद्या कार्य के सहित जो अविद्या है ना उसका कार्य संसार है उसके सहित अविद्या हातव्या इत्यत्र त्यागना चाहिए उसको बुद्धिमानों का ये प्रयत्न होगा कार्य के सहित अविद्या को त्याग देना चाहिए हातव्या इत्यत्र श्रुतिर उदाहरणी का श्रुति के उदाहरण श्रुतियों का उदाहरण देते हैं श्रुतय स्थावत इत्यादि कहा था यह चेत अवेदित के अनुपर इसका मंत्र लागे दिया था इत्यादि ठीक टीका में कहते यह जीवत अवस्था उचित है यह मैं आया हुआ क्या इसी अवस्था में जीवित जीते जी इसी जीवन अवस्था में माने मानी समीपात के पूर्व अवस्था में ही अवस्था उचित है चेत शब्द हो विद्या जो अवलोकित होती चेत है ना विद्या के जो प्राप्ति जो है ना दुर्लभता दिखाने के लिए चेत लगाया यदि यदि इसी जीवन में रहते रहते हुए यदि जान लिया तो बहुत बड़ा काम होगा अवेदित अथ सत्यमस्ती का होगा चेत शब्देदित तो जीवन अवस्था है जी हो विद्या होना इतना सरल नहीं ज्ञान होना तो दुर्लभता है बड़ी मुश्किल से होगा ज्ञान दुर्लभता को प्रकाश करने के लिए चेत लगाया अभ्या लगा दिया चेत कहा अवेदित अहम् ब्रह्मा इति विद्यवान इत्य अवेदित बान क्या मैं ब्रह्म हूं जान लिया जिसने तब तो अच्छा हो गया मुक्त हो जाएगा यह चेत अवेदित अथ सत्य तब तो सत्य हो अथ सत्य बस्ती अथ का अर्थ करते हैं विद्या अनंतर में जैसे ज्ञान हुआ मैं ब्रह्म हूं ज्ञान हुआ तत्काल जैसे सूर्योदय होना और अंधकार नाश होना इस प्रकार उसी काल मोक्ष हो जाता है इसका सत्य वस्तिक यही है अथ अथ सत्यवस्ति का अर्थ विद्या अनंतरम जैसे विद्या माने ज्ञान वैसे अविद्या का समाप्ति यही है अनंतरम सत्य माने अभी कोई मिथ्या नहीं सत्य पुनरावृत्ति वर्जित हम से उसी काल में पुनरावृत्ति रहित कैबल्य प्राप्त होगा उसको यदि इसी जीवन में रहते रहते समझ लिया तो अथचे यह चेत अवेदित अथ सत्य मस्ति का पुनरावृत्ति से रहित पर मोक्ष को प्राप्त कर लेता अच्छा काम हो गया उ तब तो ठीक होगा आगे आता अविद्या अच्छा। विषय भी स्त्रुति में आगत है आगे अज्ञान के काल में विषय में भी श्रुति गए नचेत यह अवेदित तो महादेव विनाश यही है अज्ञान के लिए बताए कहनों परिसर में यदि इसी सीवत अवस्था में नहीं जान सका तो महान विनाश की ओर जाएगा वो जन्मभरण के चक्कर में चलेगा ये कहना है अविद्या विषय भी कहा था इसको श्रोत न चा इत्यादि नचेत यह अवेदित महती विनष्टी यही है क्या महान विनाश क्या होगा इसका न जानेगा तो कहते हैं जन्म वर्णादि रूपा संस्कृति विनष्टी या विनष्टी का अर्थ जन्म रूप रूपी जो संसार है ना प्राप्त कर जन्मो मरो जन्मो मरो जन्मो मरो यही यहां पर विनाश का अर्थ यही है यहाँ को प्राप्त होगा नहीं जान सका तो ये विनष्टी का महत्वम महती भी लगा दिया महति बिनष्टि जो विनाश में महान क्या महत्व तो क्या है गुण डाल दिया महति विनष्टि कहते सम्यक ज्ञान बिना निवर्त हितु अशक्यम कहते हैं अशक्य सम्यक ज्ञान ऐक्य ज्ञान आत्मज्ञान के बिना यथार्थ ज्ञान के बिना इसकी निवृत्ति होना संभव नहीं है इसलिए महति का महान विनाश है ये संसार को जाना सम्यक ज्ञान के बिना नाश नहीं होगा सम्यक ज्ञान आत्मज्ञान आत्म विद्या विषय विद्याषय विद्या ज्ञान के विषय में यहाद अवेदित अथ सत्यमस्त विद्या श्रुत श्रुति दिया कठोपन न यह अवेदित महती भी नठी अविद्याषेक श्रुति आगे ज्ञान के विषय में और भी श्रुति है विद्या विषय विद्या विषय श्रृतंत्र अन्न्युति का तमेव तमे विद्वान्मृता इवती नृसिंग पूर्व उपताप उपनिषद में एवं तम विद्वान इस प्रकार को जानकर जानने वाला अमृतम यह भवती इसी शरीर में रहते तो अमर हो जाता है परमात्मा तो न के द्वारा यह अर्थ होता है हां परमात्मा को भिन्नत्व नहीं प्रत्यक्षा अहम तोे न मैं ही परमात्मा इस रूप से जो साक्षात्कार कर जाता हूं परमात्मा जो तो परमात्मा है, है। प्रत्यक्वे तो न मैंने आत्मत्वे तो न से यह साक्षात्कृतव जो साक्षात्कार किया जिसने स्वदेही वो जो देह दि、वाला व्यक्ति है अभी प्राणी रूप में पड़ा है जीवन मुक्ति अवस्था वाला जीवन एवं तो बहुत ही जीवन जीते जी मुक्त हो जाता हो अपने को अलग कर दिया है उसने विद्याम बिना भी देह हेतवंतरो हेत्वंतर तो मुक्ति अवशं ज्ञान के बिना भी अन्य कारण से मुक्ति हो जाएगी ये शंका आशक्ति है विद्याम बिना भी ज्ञान के बिना भी यत्वंतर तो अन्य हेतु के द्वारा अन्य कारण के द्वारा मुक्तिम मुक्ति हो जाएगी इति आशंका ऐसा शंका कोई करे तो उत्तर देते हैं न इत्यादि आया है नान्य पंथा बीतते और कोई मार्ग नहीं एक ही मार्ग है बस वहां जाने का अन्य कोई मार्ग नहीं है भय तुम अविद्याम निराकुर भय का कारण है अविद्या अज्ञान अज्ञान से भय थे द्वितीय याद अज्ञान से भय होता है भय का कारण अविद्या निराकुर श्रुति निराकरण करती हुई श्रुति तजम भय में भी निरसती है अविद्या भय का कारण अविद्या का खंडन करती है निराकरण करती है उसके बाद तो उससे होने वाला भय का भी समाप्त कर देगी श्रुति विद्या विद्या ऐसा काम करती है मानी अविद्या को विनाश करती है अविद्या जन भय को विनाश करती है इसलिए वाक्यन्द्र वहा विद्वान न विभेद कुतः चैत्र वाक्य लाया है आनंद ब्रह्मो विद्वान नुतः आनंद रूप परमात्मा को समझने वाला व्यक्ति हम तो है ना समझने वाला किसी से डरता नहीं है ऐसा कहा अविद्या विषय वाक्यन्द्र वहा अज्ञान के विषय में और भी वाक्य है स्त्रुति वाक्य और भी है कहा अविद इत्यादि अविशस्त अभिशस्तु जो अज्ञान ही होगा उसको तो भय होता है असत्य भयम भगवती आया है उधरम अंतरम करते तस्म अनाथ में अनिरुक्ते अनुरुखते उधरम अंतरम करते थोड़ा सा विभय करता हो अल्पम भी आया अच्छा ऐसे भयम भक्ति उस भय होगा अभिद्या का कार्य है यदि भेद मानता हो तो अभिद्या कार्य आएगा भय हो, भय होगा इत्यादि प्रतिष्ठी एक रस है जो परमात्मा एक, एक ही स्वरूप है।, है एक रस है प्रति जो आत्मा है एक अरे स्वल्पम भेदम मन्य महाना थोड़ा सा भी भेद मानता हो मैं भिन्न हूँ परमात्मा भिन्न ऐसी बुद्धि करता हो जो व्यक्ति भेद मानने वाले का भेद दृष्टि अंदर जैसे भेद दृष्टि आ गई तो उत्काल में ही क्या होगा संसार द्रव्यमित्यर्थ संसार ही प्राप्त होगा उसको मुक्ष प्राप्त हो सकता उस परमात्मा में थोड़ा भी भेद करता हो मैं जीव हूँ वो परमात्मा ऐसी बुद्धि करता हो संसार अवश्य है तथा श्रुत अन्य श्रुति भी है उसमें अविद्याम इत्यादि कहा है अविद्याम अंतरे वर्तमान है उसमें वाला अविद्या के बीच में मैं मनुष्य हूं जकड़ करके बैठा हुआ है छोड़ा तो। नहीं, नहीं। मनुष्य बना को छोड़ा नहीं है अविद्याम अंतरे अविद्या के कार्य है उसमें बैठा हुआ तो। है अविद्याम वर्तमान स्वयं धीरा पंडितम अपने को धीर पुरुष पंडित मन शास्त्रार्थ सब जानता हूं मानने वाला ऐसा सारे शास्त्र में जानता हूं मानता हूं तो, धंधर्म में माना पर्यंध बार बार इस संसार को प्राप्त होगा वो अंधे नहीं बना ऐसा जैसे अंध पुरुष के द्वारा लिया गया अंधा है इस प्रकार ऐसा आया ठीक है वे कहते हैं अविद्यायाम अंतरे माने मध्य तन मध्य बने अविद्याम मध्य अविद्या के बीच में है मनुष्य ग्रसित होकर के बैठा हुआ है छोड़ता नहीं इसको और अपने को बड़ा पंडित समझता हो शास्त्र के समझता हो तो मोर्खा ही कहते हैं तन मध्य बने अविद्याया मध्य अविद्या के बीच में तत यही है तत्पर अवशत या ये मध्यकार तो उसके अधीन होकर बैठा हुआ है अविद्या के अज्ञान का अधीन होकर पड़ा है स्थित तत्व अजानता तो ऐसे रहने वाले लोग तत्व तो बने आत्मस्वरूप को नजारने वाले अविद्या के बीच में बैठे थिता रहने वाले आत्मस्वरूप को न जानता न जानने वाले लोग देहादी अभिमान बन देहादी में अभिमान करने वाले यही होते हैं अविद्या में रहना अविद्या के मध्य यही होता है कार्य में रहने वाला यही है देहादी अभिमान बंता मूढ़ा ये देहादि में अभिमान करने वाले मूर्ख लोग हैं समसरणती यही अर्थ होगा इसके श्रुति का अर्थ अविद्या या मंत्र संसार में प्राप्त होते रहते हैं जन्मवृत्ति के चक्र में पड़े रहते हैं यही अर्थ है विद्या विषय श्रुतंत्र ज्ञान के विषय में विद्या के विषय में अन्य श्रुति देते हैं हाँ। ब्रह्म इत्यादि आया ब्रह्म ब्रह्मभेद ब्रह्म यही है मुंडक में ब्रह्म को जानने वाला तो ब्रह्म ही होता है अन्य नहीं बे, हो सकता अविद्यातंत्र अविद्या के विषय में अन्य और दूसरी श्रुति भी बीरधारण में अन्समस्में न स वेद यथा पशु एवं सदैव तो परमात्मा अन्य है मैं अन्य हूं ऐसा जो मानता हो न सवेद स नवेद नहीं जानता यथा पशु जैसे पशु है मानी अपने मालिक का उपकारक होता है इस प्रकार देवादि का उपकारक होता है अपना उपकार नहीं कर सकता देवा देवताओं को सुहा सोदा के द्वारा उपकार करने वाला होता है ऐसा भेद दृष्टि में अनुद्या निदानम अविद्या इत्या भेद दृष्टि के अनुवाद करके उसको उसका कारण अविद्या है कहते हैं अज्ञान के कारण भेद दृष्टि होती है न इत्यादि शब्द का दस भेद इत्यादि कहा वो जानता नहीं कहा हुआ है दस वेद वो नहीं जानता सच मनुष्याणाम पशुपत जैसे मनुष्य में जैसे पशु है ना वैसे देवताओं के पशु है ही है जो भेद दृष्टि को लेकर चलने वाला सच मनुष्याणाम पशुपत जैसे मनुष्यों के पशु होता है उपकार करता है मनुष्यों को उपकार करता है इस पर देवादि के देवा और पितरों का उपकार करने वाला अपना उपकार नहीं करता है देवादि नाम प्रषाम प्राप्त होती है जैसे पशु को जैसे हाँ के जैसे प्रेरणा दे वैसे चलता है मनुष्यों के द्वारा प्रेरित होकर चलता है वैसे देवताओं के द्वारा प्रेरित होकर चल रहा है यथा इत्यादि यथा पशु यही कहा विद्या विषय वाक्यन्द्र भाग ज्ञान के विषय में अन्य वाक्य भी कहा आत्मवत्त आत्मभिद इत्यादि कहा था आत्मभिद यह स इधम सर्वम भवती आत्मव्य है ना यह आत्मविद्ध जो आत्मव्य होगा यह सब कुछ हो जाता है तो प्रशंसा तुति इधम सर्वम प्रत्येक भूतम यह सबके सब अपने से अभिन्न देखता वो सर्वम भवती माने ये सब बनता है नहीं अपने से भिन्न नहीं मानता मैं ही हूँ इस बात में लेना है सबको समेता है अपने इदम सर्व प्रत्येक भूतम पूर्ण ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म भाव में होता है वो ब्रह्मवि आत्मविद्ता ऐसा होता है ज्ञानादेव तो कई पहले मित्र सुंदर का ज्ञान से ही मोक्ष होता है बोलते हैं इसमें श्रुति अन्य श्रुति भी है ज्ञान के बिना कोई गति नहीं मोक्ष के लिए यदा चर्म कहा है यदा चर्म आकाशम व्यष्ट ही संधि मानव तदादेव अभिज्ञाए दुख से अंत भविष्य शेता सुबह जैसे कोई चमड़ी के चमड़ी को कोई लपेटने में लपेटा जाता है उस पर आकाश को कोई लपेट सकता हो चार माने चमड़ी चटाई आदि जो समझे उसको जैसे लपेटता होता है उस प्रकार आकाश को कोई लपेटने की हिम्मत रखता हो यदि आकाश को लपेट सकता हो तो उस परमात्मा को देवता को जाने बिना मुक्ति हो सकती है नहीं तो नहीं हो सकती आत्मा को जाने बिना मुक्ति नहीं है ये दिखाते ठीक है नखलु आकाशम चर्मवत मानव बेस्ट ही तुम स्टे क्या थे? देखो देखो ये संभव नहीं होता कि जैसे मनुष्य के द्वारा मनुष्य जो होते आकाश को चमड़ी के समान लपेटने में सामर्थ्य नहीं रखता संभव नहीं है आकाश में खोखला पाना क्या लपेटेगा उसको उसी प्रकार जितना कष्ट इसमें है उस प्रकार आत्मा को जाने बिना मोक्ष नहीं होता ये कहना है नखलु आकाशम जिस प्रकार आकाश को न चर्मवत मानव बेस्ट तुम स्टे समरी के समान समरी को लपेटा तो जा सकता मानव के द्वारा आकाश को लपेटना समर्थ नहीं होता मानव को आकाश नहीं होता तथा उसी प्रकार परमात्मा न त्वेन तो अनुभूया उस परमात्मा को आत्मत्वेन तो अनुभव किए बिना अनुभूया आया उस परमात्मा को वो परमात्मा है ही नहीं मैं ही परमात्मा हूँ इस भाव से अनुभव किए बिना न मुच्यते इत्यर्थ मुक्त नहीं होता यही अर्थ होता है श्लोक का इस मंत्र का कहा आदि शब्द है ना अनुता विद्या विद्या फल भेदार्थ श्रोतवे ग्रंथ करें आदि है इत्यादि सहस्त्र से भाष्य लगाया हजारों श्रुति है अनुकता जो नहीं कहे गए यहाँ भाष्यकार उदाहरण में नहीं दिया सब के सब विद्या विद्या फल भेदार्थ श्रोतवी ग्रंथ ज्ञान और अज्ञान का फल को भेद करने वाली श्रुति और भी सारी श्रुतियां हैं है। या कहां तक कहे वक्ता आदि लगा के छोड़ देते हैं तासाम भूय स्व ने प्रामाणिक सूचित श्रुति नाम वो श्रुति ज्ञान और अज्ञान का फल को भेद करने वाला स्वरूप को भेद करने वाली श्रुतियां बहुत सारे रूप से प्रामाणिक सूचित करता है सहस्त्र से बोल के रख दिया हजारों श्रुतियां हैं इसे ज्ञान और अज्ञान अवस्था को भेद करने वाली विद्या अविद्या विषय स्मृति को उदाहरण ज्ञान और अज्ञान के विषय में विद्या और अविद्या के विषय में स्मृतियों का उदाहरण देते हैं भगवान मृतश्च का वाषिका स्मृतश्च स्मृतियां भी है अज्ञान आवृतम ज्ञानम तेर मोहित जंतु व पंचवाद्याय बोल के आया अज्ञान के द्वारा ज्ञान नाश हो गया आवृत हो गया है इसलिए मोहित हो जाते देहाग्ञहादि में मोहित हो जाते हैं मैं मनुष्यों पढ़े में आ जाते हैं क्यों ज्ञान आच्छादित्व रखा है ढगा हुआ है किसी अज्ञान के द्वारा आवृत है इसलिए मैं मनुष्य हूँ पुरुष हूँ स्त्री हूँ बाल हूँ वृद्ध हूँ इत्यादि भाव में आ जाते हैं तथा अविद्याषम वाक्य महा और विषय वाक्य अज्ञान अनु वृतम ज्ञानम तेन मुझे जनता है विद्या विषय वाक्य दर्शे विद्या के विषय में दो वाक्य दिखाते हैं अठ सत्त्त... अठ यह चेत अवेदित अथ सत्य मस्ती यही वह तैरित सर्ग यही व तैरित सर्गो ये शाम सामने स्थित मन पंचवाद्या उन्होंने सृषि को जीत लिया जन्म मन को जीत लिया इसी सर हत्य जिनके मन समभाव में एकत्व परम भाव में है आत्माभाव में है क्यों पूर्व स्वरूप से संबंधित है वो विद्याभि नहीं संपन्न ब्राह्मणिक भीस्त्री सुनीचे को स्वभाग के पंडिता समदर्शी ना उन्होंने इसको इस तरह से समदर्शी जो हो गए उन्होंने इसी शरीर में माने जन्म मर्म को जीत लिया ये अर्थ होता है ज्ञान के विषय विषय श्रुति है ये इत्यादि और दूसरा श्रुति विस्मृति देते इसी अध्याय में आने वाला त्रयोदश में समम सर्वत्र समव स्थित में नस्ते आत्मरात्मा तत्व यादि पराम कहा माना ज्ञान और तो अज्ञान अवस्था भेद से दोनों हो जाता है एक ही में हो जाता है तात्पर्य यही है यहाँ माने मानने की आवश्यकता नहीं है क्षेत्रगम चापिमान वृद्धि का ये आता है एक है बिना नहीं है पूर्व आदि ने शंका उठाई थी दुनिया भर की एक माने पर सारा दोष आएगा किंतु तो एक ही में हो जाता है दोष नहीं अज्ञानकाल में भेद ज्ञानकाल में अभेद सत्ता में जा करके बोल रहे हैं क्षेत्रगम चापिमान वृद्धि व्यावहारिक सत्ता में नहीं यहाँ से उठ करके बोल रहा होगा इसको समझने के लिए पारमार्थिक सत्ता में बैठना होगा तभी समझ पाएगा तो कहा समय हो गया है न्याय तस्थ था श्रुति स्मृति न्याय कहा था मगर मैंने कहा था श्रुति हो गई स्मृतियां हो गई अब न्याय युक्ति बाकी है युक्ति से भी सिद्ध है ज्ञान का और अज्ञान का फलभेद स्वरूप भेद फलभेद युक्ति से भी सिद्ध है न्याय मानी युक्ति एक बाकी है त्रिस तीसरा बाकी है भी स्मृति स्मृति का उदाहरण दे दिया अब न्याय युक्ति का उदाहरण ओम पूर्णम पूर्णम पूर्ण मुदच्यते पूर्णश पूर्णमाय ओम ओ